योग क्या है भक्ति योग सामान्य रूप से प्रार्थना भक्ति की पहली सीढ़ी है प्रत्येक धर्म कहता है कि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति की संरचना के लिए प्रार्थना करनी चाहिए लेकिन एक संकालु मन पूछेगा मुझे क्यों प्रार्थना करनी चाहिए मैं कैसे भगवान की प्रार्थना कर सकता हूँ जबकि न तो मैंने उसे देखा है और न ही जाना है और भला इसका प्रमाण ही क्या है कि मेरी प्रार्थना कभी सुनी भी जाएगी और उसका जवाब भी मिलेगा यानी निस्संदेह सत्य है कि बिना ईश्वर को जाने उसकी प्रार्थना करना कठिन है लेकिन यह उतना ही सच भी है कि बिना प्रार्थना और उठकट लालसा के कोई व्यक्ति भगवान को नहीं जान सकता यह सर्वप्रथम तो विरोधा भाषा लगता है लेकिन यह विवाद तुरंत ही शांत हो जाता है जब संदेशशील व्यक्ति महान संतों एवं दृष्टाओं के प्रमाणों में विश्वास करने लग जाता है जो यह कहते हैं कि हाँ ईश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं और कोई भी प्रेम एवं निस्वार्थ भाव से की गई प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती हम निष्ठावान शोधार्थियों के अनुभवों की उपेक्षा नहीं कर सकते जिन्होंने सत्य का अनुभव किया है अगर हम ऐसे व्यक्तियों के वाणियों में विश्वास करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं जो सुदूर अतीत में रहते थे तो हमारे समकालीनों में भी ऐसे व्यक्ति अवश्य प्राप्त हो सकते हैं जो प्रार्थना के महत्व के साक्षात प्रमाण हैं ऐसे व्यक्तियों के प्रतिदिन का जीवन शांति प्रसन्नता और निस्वार्थ प्रेम से इतना पूर्ण होता है कि किसी भी निष्ठावान व्यक्ति के लिए इनके प्रमाणों में अविश्वास करना असंभव हो जाता है ऐसे शंकालु लोग भाग्यशाली हैं जो अपने प्रारंभिक जीवन में इन व्यक्तियों से मिलते हैं और उन्हें पहचानते हैं प्रार्थना अपने व्यापक अर्थ में यहाँ तक कि दार्शनिकों के लिए भी एक अर्थ और मूल्य रखती है यद्यपि परम तत्व के रूप में भगवान के अस्तित्व पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए जा सकते हैं लेकिन सभी दार्शनिक संप्रदाय जीवात्मा में असीम सत्ता के अस्तित्व को मानते हैं उदाहरण के लिए कसिन की सृजनात्मक शक्ति को रखा जा सकता है उत्कट लालसा और प्रार्थना द्वारा व्यक्ति असीम सत्ता का सामिप्य पाता है और इसका परिणाम उसे शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है कोई व्यक्ति विश्व के प्रत्येक जीव के अंदर और उसके पीछे एक असीम सत्ता के अस्तित्व को दार्शनिक दृष्टि से मान सकता है किंतु एक भक्त तो इसी तत्व को अपने बाहर और ऊपर भावनात्मक दृष्टि से देख लेता है एक भक्त इस धारणा की अवधारणा में आनंद और सहजता का अनुभव करता है क्योंकि यह उसके भगवत प्रेम को तृप्ति प्रदान करती है और यह सर्वविदित है कि कुछ व्यक्तियों के लिए बुद्धि की अपेक्षा हृदय की मांग अधिक बलवती होती है कुछ व्यक्ति इस आधार पर भक्त की आलोचना कर सकते हैं कि भगवान संबंधी उसकी अवधारणा केवल एक महान व्यक्ति की है लेकिन किंचित निष्पक्ष चिंतन इन आलोचकों को महसूस करा देगा कि अगर एक गाय बोल सके तो वह यही कहेगी कि ईश्वर गाय की तरह है या अगर एक त्रिकोण सोच सके तो उसकी भगवान संबंधी धारणा विराट त्रिकोण ही होगी आलोचक केवल यह कहकर भगवान के अस्तित्व को नकार नहीं सकता कि परम तत्व संबंधी मानव की धारणा विशुद्ध मानवाकार है हम अपनी सीमित बुद्धि से उस असीम की अवधारणा नहीं कर सकते हम स्वाभाविक रूप से अपने सीमित मन के अनुसार ही भगवान के बारे में सोचते हैं एक बर्तन या एक घड़ा सागर के सारे जल को अपने में नहीं रख सकता बल्कि वह अपनी क्षमता भर ही रखेगा अगर एक पर्यटक दल में एक इतिहासकार पुरातत्वविदता वनस्पति शास्त्री भूत तत्वविद कलाकार और एक बालक क्रोले तो अपने मंजिल पर पहुँच प्रत्येक व्यक्ति अपने ही दृष्टि से उस स्थान को देखेगा इतिहासकार उस स्थान के ऐतिहासिक महत्व की खोज करेगा पुरातत्ववेत्ता पुरानी इमारतों या खंडहरों के पीछे दौड़ेगा वनस्पति शास्त्री पेड़ों और पौधों में रुचि लेगा भूत तत्वविद उस स्थान के काल के बारे में सोचता रहेगा कलाकार उस स्थान के परिवेश और रंगों को पुनः उत्पन्न करने की चेष्टा करेगा और शायद बच्चा गाड़ियों सड़कों पर एकत्रित लोगों और दुकान की खिड़कियों में सजे सुंदर सामानों को आश्चर्यपूर्वक देखता रहेगा ठीक उसी तरह भगवान के प्रति हमारी धारणा हमारी दृष्टि और मानसिक क्षमता के अनुसार अलग अलग होगी लेकिन जब तक किसी व्यक्ति की सच्ची आध्यात्मिक लालसा तृप्त नहीं होती है तब तक इसका कोई महत्व नहीं है वस्तु स्थिति ऐसी है कि असीम हमारे सीमित विचार और वाणी की सीमा के परे है हिंदू धर्म के भक्तिपरक आध्यात्मिक साधकों को ठोस आधार देने के दृष्टि से ईश्वर की मूर्ति पूजा पर बल दिया है यह उन लोगों के लिए कटु आलोचना का विषय बन गया है जिनके पास न तो धैर्य है और न तो सहिष्णुता जो विविध प्रकार की मूर्ति पूजा और उनके पीछे के भावों को अध्ययन करने के लिए अपेक्षित होता है यहाँ तक कि एक दार्शनिक जब उस असीम के बारे में सोचने की चेष्टा करता है तो उसे भी कुछ अनुभूत विशालता की धारणा को लेकर जो व्यापक स्थान सागर की गहन जलराशि या ऊपर आकाश की महत नीलिमा को लेकर होती है आधार बनाना पड़ता है अंतिम विश्लेषण में यह भी मूर्ति पूजा का ही एक रूप है ठीक इसी तरह मूर्ति एक प्रतीक है जो भक्तों को भगवत चिंतन में सहायता पहुंचाती है जिस प्रकार एक सुंदर दृश्य कलाकारों को उस महान रचनाकार के बारे में सोचने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है ठीक उसी प्रकार एक सुंदर प्रतिमा के माध्यम से एक भक्त अपने भगवान को देखता है यह बात एक बालक भी जानता है कि मिट्टी का लोंदा भगवान नहीं है लेकिन वही लोंदा जब एक मूर्ति का रूप ग्रहण कर लेता है तो भक्त के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम भावना को जागृत करता है तब उसका मन मूर्ति में प्रयुक्त मिट्टी का अतिक्रमण कर जाता है और परम चेतना की स्थिति को भी प्राप्त कर लेता है कौन ऐसा व्यक्ति है जो बिना किसी प्रकार के प्रतीक को आधार बनाए उस असीम के बारे में सोच सकता है वे लोग जो मूर्ति पूजा की निंदा करते हैं वे भी अपने को प्रार्थना के लिए किसी न किसी ठोस वस्तु से जैसे क्रास पुस्तक और पवित्र पात्र से जोड़ते हुए देखे गए हैं